भारतीय दर्शन जैन दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण यह प्रत्यक्ष ज्ञान पुनः पारमार्थिक तथा व्यावहारिक है व्यवहारिक या लौकिक भेद से दो प्रकार का है जो कर्म के प्रभाव से मुक्त हो तथा स्वतंत्र रूप से अपने को प्रकाशित करे वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है इसके द्वारा जगत के सभी विषय सर्वदा भाषित होते हैं वास्तविक प्रत्यक्ष तो यही है किंतु जिस ज्ञान के लिए जीव को इंद्रियों की चेष्टाओं पर तथा मन पर निर्भर रहना पड़ता है उसे जैनों ने व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का है जिसमें इंद्रियां स्वतंत्र रूप से असाधारण कारण हो तथा जिसमें मन स्वतंत्र रूप से कारण हो यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जैन लोग मन को इंद्रिय नहीं मानते बाद के जैन दार्शिकों ने व्यवहारिक दृष्टि से मति और श्रुत को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत माना है और इंद्रियों के द्वारा तथा मन के द्वारा जो ज्ञान जीव को प्राप्त होता है ये सभी प्रत्यक्ष ज्ञान है इनमें भिन्न जो ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है मति ज्ञान मति ज्ञान चार प्रकार का है अवग्रह इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रथम अवस्था का ज्ञान जिसे सम्मु आलोचन ग्रहण और धारण आदि भी कहते हैं अवग्रह कहलाता है यह प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान के क्रमिक विकास में में द्वितीय उत्पन्न होने वाला यह है। इस अवस्था में जीव को दृश्य विषय के गुणों का परिचय जानने की इच्छा होती है इसे उहा तर्क परीक्षा विचारना जिज्ञासा आदि भी कहते हैं अवाय दृश्य वस्तु का निश्चय रूप से प्राप्त ज्ञान इहित विशेष निर्णय धारणा प्रत्यक्ष ज्ञान की यह अंतिम अवस्था है इसमें दृश्य वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है जिसका संस्कार जीव के अंतकरण पर निहित हो जाता है श्रुत ज्ञान आगमों के द्वारा तथा वचनों से जो ज्ञान प्राप्त हो उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं मतिक्ञान होने के पश्चात ही श्रुत ज्ञान होता है इसके दो भेद हैं अंगबाह्य बाह्य अर्थात जिसका उल्लेख जैनागम अंगों में न हो तथा अंग प्रविष्ट जिसका मत ज्ञान में प्रत्यक्ष के विषय की उपस्थिति आवश्यक है किन्तु श्रुत ज्ञान में भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी प्रकार के विषय रहते हैं दूसरा जैनागम से संबंध होने के कारण श्रुत ज्ञान मतिक्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है तीसरा में परिणाम परिणाम का प्रभाव रहता है, किन्तु तो, तो वचन होने के कारण से परे हैं और विशुद्ध हैं आत्मा के स्वाभाविक गुणों का अवरोध करने वाले घातीय तथा अघातीय कर्मों के प्रभाव के हट जाने के पश्चात जीव स्वयं बिना किसी इंद्रिय तथा मन की अपेक्षा से ज्ञान प्राप्त करता है वही ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है इसके दो भेद हैं पहला केवल ज्ञान इन अवस्था में घातीय तथा अघाती कर्मों का प्रभाव दूर हो जाता है जीव सम्यक दर्शन का अनुभव करने लगता है तथा समस्त जगत के कार्यों को साक्षात देखता है इसे सकल भी कहते हैं राग द्वेष तथा मोह से रहित अर्तों में ही यह ज्ञान होता है विकल दूसरा विकल ज्ञान इसमें सीमित तथा विषय के एक अंश का ही ज्ञान रहता है इसके दो भेद हैं क अवधि ज्ञान ज्ञान के आवरणों के हट जाने पर जो ज्ञान स्वभाव से ही देवताओं तथा नारकी लोगों में हो एवं मनुष्य तथा निम्न स्तर के जीवों में प्रयत्न से हो तथा जो सम्यक दर्शन जन्य हो वही अवधि ज्ञान कहा जाता है ख मन पर्याय ज्ञान सम्यक चारित्र के द्वारा ज्ञान के आवरणों को दूर करने पर जो ज्ञान उत्पन्न हो तथा जो अन्य पुरुषों के मन में वर्तमान सीमित आकार की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करे वही मन पर्याय ज्ञान है यह ज्ञान साधुओं को ही प्राप्त होता है अवधि ज्ञान तो सभी को हो सकता है मन पर्याय ज्ञान परिशुद्ध तथा सूक्ष्म है मति तथा श्रुत के द्वारा सभी द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है रूपवत अर्थात मूर्त द्रव्य अवधि ज्ञान का विषय है रूपवत सूक्ष्म द्रव्य मन पर्याय ज्ञान का विषय है इन चारों अवस्थाओं में द्रव्यों के परिणाम से उत्पन्न विषयों का अर्थात पर्यायों का ज्ञान नहीं होता किंतु केवल ज्ञान का सभी द्रव्य तथा उनके पर्याय विषय हैं मति तथा श्रुत के द्वारा रूपी तथा अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं किंतु उनके सभी पर्यायों का ज्ञान नहीं हो सकता